दमृतिपुराल करुणाल नमा भगवत्द शंकर शकर्यं शंबा पाद में प्रथम अधिकरण है अर्चरादि अधिकरण अर्चरादि मार्ग के संबंध में इस पाद में विचार होगा यह तीन श्रुतियों का उदाहरण दिया तीनों श्रुतियों में मार्गों का विधान उत्तरायण मार्ग का विधान कुछ अलग प्रकार से है इसलिए इसका क्या क्रम होगा इस पर यहाँ विचार है तो ये अर्चराती मार्ग ही एक ही मार्ग होगा यद्यपि स्थितियों में कुछ स्थान भेद में स्वरूप भेद दिखता है तथा भी इसका लक्ष्य एक होने से ये प्राप्तव्य स्थान एक होने से यह एक ही मार्ग माना जाएगा यह कहा था सिद्धार्थ तो ये क्रम में रश्मियों के माध्यम से शरीर से उत्क्रमण करने की बात कही थी पहले कि रश्मियों के मार्ग से गमन करना ये तो निश्चित रहेगा इसमें जो एक रेवा इति अवधारण जो कहा गया है निश्चित रूप से कहा तो इसी दृष्टि से यो अयोग व्यवच्छेद का अर्थ यहां लेते हुए अवधारण को अर्चिरादि मार्ग से ही जाने का है किंतु रश्मियों के माध्यम से जाएगा ये कहा कि रश्मि संबंध एवायम अवधार्यता रश्मि संबंध का ही यहां निश्चय किया गया ऐसा भाष्य में कहा फिर दूसरे एक श्रुति यहां इस विषय में चर्चा में आई थी कि यावत क्षिप्य मन तावद आदित्यम गच्छति ऐसा कहा यहां जैसा ही इस शरीर से निष्क्रमण करेगा वो आदित्य को पहुंच जाता है जैसे कि मन है तो मन के गमन वेग में ये यह जाता है ऐसा कहा है इसमें प्रतिवादी का ये अभिप्राय था ये एक लिंग प्रमाण है कि मध्य में और कोई स्थान आदि नहीं हो सकता यदि आदित्य और ये निष्क्रमण के बीच में और कोई रास्ता और कोई स्थान हो तो ये त्वरा वचन संभव नहीं है ये शीघ्र वचन संभव नहीं है ये तो मन का दृष्टांत दिया मन को माध्यम बनाकर के कहा उसका अर्थ होता है शीघ्रातिशीघ्र ये पहुंचेगा इसका बीच में कुछ और स्थान का निश्चय करने की आवश्यकता नहीं स्थान का विचार नहीं होना चाहिए यदि होगा तो विलंब हो जाएगा फिर ये शीघ्र वचन का अर्थ नहीं रहेगा त्वरा वचन का अर्थ नहीं रहेगा ये कहा था उस प्रसंग में जहां रश्मियों के माध्यम से ग्रमण करने की बात है उसी प्रसंग में ये श्रुति भी आई है यावत शिपेद मन तावध आदित्यम गि यह श्रुति आई है इसलिए उसी के प्रसंग में ही ये निश्चय होगा ये अन्य कोई संबंध यहां नहीं ये पूर्वपक्ष का अभिप्राय था अब उसका उत्तर देना चाहते हैं भाष्य में कहा त्वरावचनम तो अर्चिरादि अपेक्षायाम भी गंतव्या शैघ्रर्थवाद न उपलब्यते ये जो त्वरावचन है त्वरा वचनगण वेग से गमन करता है ये वचन ये त्वरा बोले तो वेग होता है संस्कृत में तो त्व अर्चिरादि अपेक्षाया मे जो वचन का उसमें अर्चिरादि मार्ग से गमन करने में भी कोई विरोध नहीं होता है मार्ग से गमन करता है तो भी त्वरा वचन में कोई बाधा नहीं है क्यों नहीं है क्योंकि गंतव्यातर अपेक्षाया अन्य गंतव्य मार्ग की अपेक्षा जो हमारे यहां अन्य मार्ग कहे गए हैं दक्षिणायन आदि मार्ग अन्य मार्ग है तीस अन्य अन्य मार्ग की अपेक्षा ये अर्चिरादि मार्ग में शीघ्र गमन होता है इस अभिप्राय से त्वरा वचन सार्थक हो जाए इसलिए शीघ्रार्थत्व नवरुद्ध थे शीघ्रता को उतना दिखाना चाहते बीच में कोई स्थान नहीं है कोई पड़ाव नहीं है ऐसा कहना उधर तात्पर्य नहीं है बीच में पड़ाव हो हो भी जाए तो भी त्वरा वचन में कोई बाधा नहीं अन्य अन्य मार्ग की अपेक्षा यहां नहीं आता अन्य मार्ग की अपेक्षा यहां विलंब नहीं होता है ऐसा एक इतना ही कहना होगा वहां अर्थात यथा निमेश मात्रा अत्र आगम्यता ही जैसा कहा जाता है लोग व्यवहार में भी बहुत जल्दी आने के लिए कहा जाता है निमेश मात्र में एक सेकंड में आ जाते हैं ऐसा बोलते किंतु एक सेकंड में आना संभव नहीं है फिर भी ऐसा कहा जाता है अतिशीघ्र गमन करने की दृष्टि से वहां शब्द का प्रयोग होते व्यवहार में जैसा निमेश मात्र है ना आगत में निमिष में एक क्षण में मैं आ जाता हूं ऐसा कहता है उसी प्रकार यहाँ तो अन्य के समान यहाँ विलंब का कोई अवकाश नहीं है विलंब नहीं होता है ये कहना वहाँ तात्पर्य है विलंब करके आता है ऐसा नहीं तो विलंब होने का जो जो जो अवकाश है बीच में उसको वो जल्दी ही अतिक्रमण करता इतने के लिए यहाँ त्वरा वजन कहा गया है और बाकी जो बीच में रास्ते जो भी कहा अर्चना आदि मार्ग में क्रम कहा उसका कोई भंग नहीं है कोई विरोध भी नहीं है अभी चथ पधोर्न कतरेण च नी मार्गद्वय भ्रष्टानां कष्ट तृतीय स्थान आचक्षाण पियाण व्यतिरक्तम एककमेव दवयानम अर्चिरादिपर्वाणु पंथान प्रथयत तो ये सूत्र में आ गया प्रथि जो प्रथा उसमें प्रथा प्रथित है स्तुति के द्वारा स्तुत्य माना गया इस मार्ग को उत्तरायण मार्ग को वो कैसे मालूम पड़ता है कि दो मार्ग का कथन प्रमुख रूप से करने के बाद में एक तृतीय मार्ग का कथन भी किया था अभिज अथ एदयोर पथोर न कथरेण अर्चरादि मार्ग धूमादि मार्ग इन दोनों से जो गमन नहीं करते उनके लिए उस गमन करने के लिए योग्य साधन नहीं है उनके पास कर्म नहीं है ऐसे तो स्थिति में इन दोनों मार्ग से कतरेण चना कतरमनी इन दोनों में से एक से भी जो गमन नहीं करते हैं पथोर न, न न नहीं जाता तो उनको तो कहा कि तान इमानी क्षुद्र मिश्राणी असगृदावर्ती भूतानी भवंधी जायस्वृस्तक तृतीय स्थानम ऐसा आगे कहा उनके लिए यह तृतीय स्थान है तृतीय मार्ग है कहा तानी इमानी क्षुद्र विश्राणी असगृत ये कौन मार्ग है जहां क्षुद्र जंदु जाते ये क्षुद्र जंदुओं का जन्म होता है जैसे मती कीड़े पतंग आदि का जन्म होता है इसी को क्षुद्र जीव कहते हैं छोटे छोटे जो जीव है क्षुद्र का अर्थ होता है अल्प, अल्प अल्प शरीर वाले अल्प जो दिखता ही नहीं है ऐसे जीव है। उन जीवों को ये तृतीय पंथा वाले प्राप्त करते हैं तानी इमानी क्षुद्राणी असकृत आवर्ति भूतानी भवंती भूतानी शरीरानी भवन ऐसे शरीर बोते हैं और असकृत आवर्ति होते इनका तो बार बार ऐसे ही जन्म होता ही रहता है मरता रहता है जैसे छोटे छोटे जीव होते हैं उनका अल्पायु बहुत अल्पायु होते हैं अब एक महीने रहता है कोई एक हफ्ता रहता है कोई जो है दो महीना रहता है ऐसा कुछ होता है तो ये जैसा जैसा जन्म लेते हैं फिर मरते हैं इसलिए जायस्व मृयस्व इत्य तृतीय स्थान बार बार जन्म लेना बार बार मरना होता रहता है ये तृतीय स्थान है यह न देवयान है न पित्रयान है यह तृतीय स्थान कहा वो यही होता है उनका सब कुछ अब ये तृतीय संख्या का उल्लेख होने से इससे पहले जो कहा गया दो संख्या यह निश्चित हो जाती है और उसमें से एक ही पितरयान है ये निश्चित है तो एक ही देवयान होना चाहिए और अनेक देवयान होगा तो तृतीय संख्या बाधित हो जाएगी तृतीय संख्या का अर्थ नहीं लगेगा तो फिर तीन नहीं है फिर अनेक हो गया ऐसा नहीं तो पहले वाला दो है और ये तीसरा यही तर्क दे रहे हैं कि इसीलिए देवयान अनेक पंथा है ये कहने का कोई तात्पर्य नहीं है ये कि ही पंथा है वो मार्गद्वय भ्रष्टा ये मार्गद्व से भ्रमश हो जाता है जिनका कष्टम तृतीय स्थान वाचण बहुत कष्ट गति को प्राप्त करते हैं क्योंकि ये जो मकिया आदि बनते हैं ये कष्ट जीव होता है बहुत कष्ट अनुभव करते और वो कभी कभी म, कुछ भी म, मर जाता है इत्यादि वो सब होता है ये कष्ट स्थान है यानी कोई कर्म संबंधी सुख वहां नहीं होता केवल स्वाभाविक कर्म होता है वो अपने जो है भोजनादि ढूंढते हैं भोजन होता है फिर उसके बाद उनका जो परंपरा को वो पुनः उत्पन्न करते हैं संतति उत्पन्न करते हैं इतना ही होता है तो और कुछ वहां कोई चांस ही नहीं है उनको इसलिए कष्ट स्थान है वहाँ कोई उपदेश मिलने का या कोई साधन करने का और कुछ करने की कोई स्थान नहीं है ऐसा है ये तृतीय स्थान उनका उसी से और कुछ इसमें से कुछ और श्रेष्ठ होते हैं जो अन्य बड़े जीव हो जाते हैं जैसे गाय आदि जो शरीर प्राप्त होते हैं और उसमें से श्रेष्ठ होता है तो ये मनुष्य आदि शरीर मनुष्य आदि शरीर के बाद ये भी सब पाप से ही जन्म मानते हैं इनके सबके किंतु ये जो कीड़ा पदंगा आदि से ये श्रेष्ठ होते हैं और मनुष्य से निकृष्ट होते हैं ऐसे स्थिति में होते हैं ये भी कर्म के फल से ही होता है सब ऐसा तृतीय स्थान आचक्षाण पिदियान व्यति पिदयाण से भिन्न एक देवयानम अर्चिरादिर्वाण पंथान एक ही देवयान अर्चिला पथा है ऐसा कहते हैं तभी तो ये तृतीय संख्या बैठी भूयांसी अर्चिरादी सृत मगपर्वाण अलीयांसी तो अंतु अब यहां जो मार्ग में पर्व आए हैं बीच बीच के जो पड़ाव आए पड़ाव रुकने का स्थान है विश्राम के लिए रुकने का स्थान है उसको पर्वगत पर्व का संस्कृत में अर्थ होता है दो का जोड़ दो जो का जोड़ होता उसको पर्व कहा जाता है जैसे हमारे बहुत सारे पर्व होते हैं जिसमें उत्सव मनाते हैं ये पर्व होते हैं सब कहीं ना कहीं जोड़ होता है आपको जोड़ नहीं दिखाई पड़ता है लेकिन कुछ जोड़ होते हैं ये ज्योतिष के अनुसार कुछ ऐसा जोड़ हो जाता है जैसा अभी संक्रांति है एक जोड़ है एक पर्व है ऐसा एक राशि से दूसरे राशि में ग्रहण करना एक पर्व होता है ऐसे ही सब पर्व होते हैं एक संध्या भी एक पर्व होता है फिर ऐसे ही दो ग्रहों का योग एक पर्व होता है और इत्यादि जो है जो भी जोड़ होगा उसको पर्व कहते हैं ये पर्व यहाँ यहाँ भी अनेक पर्व है रुकने का स्थान है भूयां सी अर्चितादिश्रो तो है अनेकों होने पर ये मार्ग पर्व को दे करके यहाँ अलग अलग नाम दिया गया मार्ग में अनेक अनेक पर्व आया है इसको देकर के ये स्थान कहा अलग अलग स्थान कहा ये जो चंद्र लोग इंद्र लोग चंद्र लोग अग्नि लोग इत्यादि जो कहा है ये सब मार्ग पर्व है मार्ग में बीच में आने वाला और इस देवयान की अपेक्षा अल्पियां से तो अन्यत्र अन्यत्र दक्षिणायन आदि में ये अल्पियां से होते हैं पितरयान में ये कम होते हैं ये मार्ग पर्व देवयान में ज्यादा होते हैं क्योंकि ये ज्यादा दूर जाते और पितरयान जो है कम होते हैं कम दूर जाते ये ये भेद तो है लेकिन आ, इसका यह अर्थ नहीं है कि अलग अलग हो गया मार्ग का पर्व में आ गया इतना ही समझना चाहिए भूयसा च अनुगुण्यना अल्पीयसा नयनम न्यायम इतो अर्चितादिना तत्दे और भूयसा चनुगुण्यना भूयसा जहां अनेक कहे गए हैं तो अनेक मन बहुमत जिसमें बहुत है बहुत की तुलना में अल्पियस को लिया जाता है जिसमें कम है उसको बहुत के साथ जोड़ करके कहा जाता है और जहां बहुत होगा उसको ज्यादा महत्व देते हैं और जहां अल्प होगा उसको कम महत्व देते हैं इस दृष्टि से भी देवयान और पितरयान में देवयान की स्तुति की गई है प्रथित किया गया वो क्योंकि बहुत सारे उसमें बीच में स्थान आते हैं और जहां जहां जो कर्म प्राप्त करते हैं वहां वहां वो ऐसा होता है। तो भूयसाम जो अनुगुण्य भूयसम अधिक अधिक अधिक अनुगुण्य से ये भूयक शब्द से सृष्टि है भूयसाम अनुगुण्यना अल्पीयसा नयन कम का इसका न हो तो ये सुन प्रत्यय लगाया जो कम है मैंने तुलनात्मक दृष्टि से जो कम होता है उसका संबंध करता है ये इस प्रकार से सर्वत्र देखा गया है इसीलिए अस्थिर आदि मार्ग के जो स्तुति है प्रथिति है ये इस प्रकार भी समझा जा सकता है ऐसा भाषी में कहा ठीक मित्र स्वरा तो वचनम पीडितम सैद इदी से कहते हैं अर्चिरादि मार्गस्य अर्चिरादिमाग से ईक्ये कुतचिद गन उपाने सत्यलोकम झटि गेद अपेक्षाया वचनम युक्त अर्चिरादि मार्ग एक होने पर भी कतचिद गंतव्या अनेक उपायेन ये जो उत्तरायण मार्ग है इस मार्ग के द्वारा सत्य लोग झड़ दी जाते हैं मैंने त्वरित में पहुंच जाता है जल्दी पहुंच जाता है ऐसा कहना होगा अन्य मार्ग में तो ऐसा नहीं पहुंचेगा उसके तुलना में ये जो मार्ग है इसमें सत्य लोग जल्दी पहुंच जाता है गंतव्य भेद अपेक्षा वचन हम युक्त इसलिए गंतव्य भेद की अपेक्षा यहां ये वचन कहा गया त्वरा तो वचन कहा गया है ये समझना चाहिए कि त्वरा वचन का और कोई तात्पर्य नहीं देवयान मार्ग आइक्य हेतुंतर महा अब देवयान मार्ग एक ही है उसके लिए यह तृतीय स्थानम यह जो तृतीय संख्या है इसको लेकर के कहते हैं मार्ग भेदे स्थानांतर से भी होगा तृतीय स्थानोक्तिर न यदि दो से अधिक मार्ग और होगा उत्तरायण मार्ग में तब तो ये तृतीय संख्या का अर्थ नहीं लगेगा तृतीय संख्या का योग नहीं लगेगा पितरयाण अतिरिक्त मार्ग आये पी किमित अर्चिरादिना यदि विशेषणम इत्याशंका अब अपने आप स्वयं ही पितरयान से अतिरिक्त मार्ग एक होना यह सिद्ध हो गया फिर ये अर्चिरादि जो अर्चि आदि स्थान का और बीच बीच में पड़ावों का निर्देश क्यों किया इतना मात्र कहते ये पित्रयान से अलग मार्ग होता है देवयान इतना कहने से हो जाता तो उसमें अलग अलग विशेषण क्यों दिया अर्ची अर्चिरादि नाम क्यों लिया तो अर्ची ही अहा पूर्यमाण पक्षम अबक्षीय मासां दिमासान संभत्सर हम इत्यादि जो क्रम कहा गया ये क्रम कहने का इतने सारा नाम लेने की क्या आवश्यकता सीधा कहते यहां से निकलेगा बस ऐसे जाएगा बीच में तो पड़ा आप अपने आप की क्या जरूरत बोलते यह के लिए कहा अल्प पर्वना प्राप्ति स्तुति कैलिका अलपर्वण पर्व मगेण गंतव्यप्राप्तिसंोपदेशो व्यर्थ से प्रेक्षावत तवृत्ति अदो अनुरोधेना भूयसा पर्व अल्पीयसा तदनुवेश बहूनाह न्यायवाच इसमें दो विचार हैं एक तो इतने सारे पर्वों को सुनाया उत्तरायण मार्ग में और दक्षिणायण मार्ग में अलग अलग में इतने लंबे सारे पर्व सुनाया अब सुनने वाला एक तो ये सोचेंगे अरे ये ये मार्ग में जाने से बहुत जगह रुकना पड़ता है बहुत पर्व आता है अब ये मार्ग ठीक नहीं है क्यों बहुत जगह रुकना पड़ेगा ऐसा सोचेगा और दूसरा जो है अल्प जहां रुकना पड़ेगा वहीं से जाए ऐसा भी एक हो सोच सकता है अब दूसरा ये सोचेगा अरे ये मार्ग तो बहुत अच्छा है क्योंकि इस मार्ग में जाने से हमें कई जगह जाने को मिलेगा ऐसा भी सोचेगा कई जगह होते हुए हम जाएंगे तो वहां का सबका दर्शन होगा तो दोनों प्रकार से सोच हो सकता है अलग अलग जगह रुकना है फिर वहां का दर्शन होगा फिर वहां कुछ स्वागत सत्कार कुछ तो होगा तो ये सारे हमको फायदे में है ऐसा सोच करके कुछ लोग तो ज्यादा पड़ाव वाला सेलेक्ट करेंगे और कुछ लोग जो इतने पढ़ाव में रुकने की इच्छा नहीं करते तो सोचेंगे अरे ये तो बहुत लंबा दौड़ा है इसमें क्यों जाएंगे हम तो शॉर्टकट वाले में जाएंगे तो कम पड़ाव वाले में जाएंगे ऐसा भी हो सकता है लेकिन यहां क्या है यहां जो अलग अलग ज्यादा पर्व कहने पर उन मार्ग की स्तुति हो जाती है तो क्योंकि ये जो मार्ग जहां से गुजर रहे हैं वहां तो अनेक अनेक जो है दिव्य स्थान है। ऐसा सोच करके उसकी दिव्यता और महत्ता मालूम हो जाएगी इसी के लिए ये स्तुति की गई है तो अल्पपर्व ना मार्गे न गंतव्य प्राप्ति संभवे। जब अल्प पर्व मार्ग से गंतव्य प्राप्ति हो सकती है तो बहु मार्ग उपदेशों व्यर्था तो बहुपर्व मार्ग का उपदेश करना तो व्यर्थ है तो जब अल्प पर्व से जा सकता है तो इतने सारे क्यों पड़ावर था बीच में ऐसे नहीं है प्रेक्षावध तवृत्ति है जो प्रेक्षावान होगा विचार करने वाला होगा सोचेगा अरे क्यों इतने सारे पड़ाव में जाएंगे हम तो शॉर्टकट में जाएंगे ऐसा सोच करके ये प्रेक्षावन वहां अप्रवृत्ति भी हो सकते है प्रवृत्ति नहीं होगा तो देवयान से नहीं जाएगा प्रदेयान से जाएगा वहां से शॉर्टकट में पहुंचेगा ऐसा सोचिए अतः भूयसा पर्वण अनुरोधेन अल्पीयसा तदनुप्रवेशुक्त बहूनाम अनुग्रह से न्यायत्ता है तब इसलिए यहाँ जो अनेक पर्वों को कहने पर उसमें अल्प पर्व वाले जुड़ जाते हैं यहां मैंने तीन जो है तीन प्रकार के यहां वर्णन आया देवयान का इसमें कुछ में कम है पर्व का नाम कम है और कुछ में ज्यादा जैसा छांदोग्य में सबसे ज्यादा और बृदारण्य में कौशीदगी में पर्व का नाम कम है तो सबसे ज्यादा वाला पर्व को लेकर के बाकी में उसी को सम्मिलित किया जा सकता है क्योंकि बहु नाम बहुतों का जो है अंदर भाव हो जाता है अल्पीय का जो अल्प होगा वो बहुत अंदर भाव हो जाएगा इसीलिए यहां जोड़ करके होगा और इसमें एक ही मार्ग के संबंध में दो दो बार किसी का कथन नहीं हुआ एक एक बार हुआ है जहां विस्तार है उसमें संक्षेप का संबंध हो जाएगा ऐसा करके हम विस्तार से रखना चाहेंगे तो बहु नाम अनुग्रह आयो तो ये तीन मार्ग में से जो सबसे विस्तार का मार्ग होगा छांदोग्य के कथन अनुसार उसी का अवलंबन करेंगे और अन्य जो है दो उसमें मिला दिया जाएगा वो अगले अधिकरण में दो अधिकरण में इसको जोड़ने की विधा बताएंगे इस प्रकार से मार्ग आय विकल्प शंका भी नीति वक्त ये जो मार्ग एक होने पर उसमें से कोई जघन्य मार्ग यानी निकृष्ट मार्ग उत्कृष्ट मार्ग ऐसा भेद भी नहीं जो तीन है तीनों मार्गों में यहां जो देवयान के संबंध में तीन कहा है ये तीनों में एक ही सिद्ध हो जाने से ये एक ही देवयान मार्ग है ऐसा सिद्ध होने पर उसमें भी उत्कृष्ट निकृष्ट भावना नहीं आएगी ऐसा कहने के लिए अपी शब्द को जोड़ा तो इत्यदो अभी अर्चिरादिना तत्प्रतिधेर इतम तो इति न्यायदम इत्यदो अपि। ऐसा एक अभी शब्द है ये इस शब्द के द्वारा भाष्यकार ये कहना चाहते हैं कि ये इसमें एक ही मार्ग निश्चय होने पर वहां कोई और परिकल्पना नहीं होगी कि उच्च नीच भाव इत्यादि की परिकल्पना नहीं होगी ऐसा वो निश्चय हो जाएगा ये कहा प्रथम अर्चिरादि अधिकरणम अब अर्चरादि अधिकरण में प्रथम में यह निश्चय किया गया कि यहां कुल जो है तीन मार्ग बनते हैं उत्तरायण दक्षिणायन और तृतीय पंथा और इसमें उत्तरायण मार्ग भी एक ही है दक्षिणायन मार्ग भी एक ही, ही है इसमें कोई उच्च नीच भाव नहीं होगा एक ही उत्तरायण मार्ग रहेगा अब ये उत्तरायण मार्ग में जितने पड़ावों की चर्चा है तीन उपनिषदों में अलग अलग स्थानों की चर्चा है इनका समन्वय बिठाने के लिए अगला अधिकरण दो अधिकरण उसी के लिए ठीक है मंडी सर्वत्र अर्चिरादि मार्ग पर्व प्रत्यभिज्ञात गत्य ऐक्य अर्चिरादि मार्ग के प्रत्यभिज्ञान तीनों स्थान में होने पर सर्वत्र तीनों स्थान में होने पर या यहाँ कौशीद्यादि उपनिषद तीनों में होने से वहां गति का ऐक्य होगा देवयान मार्ग एक ही है ये सिद्ध हो गया संप्रतिदम देवयानम पंथान आद्य अग्निलोकम आग छती इत्यादि शब्द है अब इस देवयान मार्ग को प्राप्त करके पहले अग्निलोक आएगा बाद में वायु आ गया इत्यादि जो अर्चिरादि गति के संबंध में अग्नि अनंत प्रत्यान अर्चिरादि मार्ग में अग्नि के अनंतर वहां वायु आदि के संबंध में कहा ये संबंध से देखते हैं कि अर्थी का शब्द का क्या अर्थ होगा अनंतर निवेशनीय क्या है इत्यादि यह क्रम जो कहा गया है इसको अभी चर्चा करके निश्चय करना है कि क्या क्रम होगा इसमें तो जो अलग अलग क्रम में बताया है परिषदों में इसका तात्पर्य बिताने के लिए ये अधिकरण है कहा न्याय संग्रह देव देवयानम पंथान आसाद्य अग्निलोकमा आगछति सवायु लोग आगछति यदि पाठक्रमा अर्थिनतरम अग्नेश वायुर्वेशे प्राप्त ये पाठक्रम है तो ये नोट कर देना चाहिए ये तीनों में क्रम में ऐसा भेद है पहले ये कौशीद के उपनिषद में अग्निलोक है यानी यहां से जो देवयान पंथा में जाएंगे वो पहले अग्निलोक पहुंचेगा अग्निलोह के बाद वायुलोक वायुलोह के बाद वर्णलोक वर्णलोक से इंद्र और इंद्र लोक से प्रजापति प्रजापति लोग से ब्रह्म लोक ये क्रम है कौशी तक क्योंकि अभी इसी को लेकर के अभी चर्चा करने वाले हैं तो ये क्रम क्या है आपको जान में होना चाहिए उसमें आगे पीछे का जोड़ने का प्रयास करेंगे और उसके बाद छांदों उपनिषद में जो क्रम है उसमें ऐसा है अर्थी अर्थी पहले आएगा और उसके बाद आभा दिन आएगा आपूर्यमाण पक्ष शुक्ल पक्ष और उदंगेदि उत्तरायण मार्ग संवत्सर आदित्य आदित्य से चंद्रमा चंद्रमा से विद्युत और विद्युत के बाद तत्पुरुषो अमानव वहां एक अमानव पुरुष आता है विद्युत लोग से एनान नान ब्रह्मलोक गमे उसको ब्रह्मलोग ले जाते तो सबसे विस्तार ज्यादा इसी में है तो अर्ची है अह है आपूर्यमाण पक्ष है और उत्तरायण मार्ग छह महीना है और संवत्सर आदित्य चंद्रमा और विद्युत फिर अवानव पुरुष आता है फिर ब्रह्म जाता है ये छंदोग्य में है और उसके बाद वृदारण्य में है पहले ब्रदारण्य में वायु लोग आता है मैंने अग्नि लोग को छोड़ दिया और वायु लोग को बोला है वहां तो वायु लोग आ गया वायु लोग के बाद में वहां एक विशेष यह है कि वायु लोग से वो रथ चक्र खम ऐसा कहा जैसे रथ चक्र के अंदर जो छेद है उतने एक सूक्ष्म छेद है उस सूक्ष्म छेद से वो आगे निकलता है अभी इसके बीच में आगे निकलने का कैसा निकलता है ये बोला नहीं अन्यत्र ब्रदारण्य में ये भी बोला वो थोड़ा सा छोटा सा रास्ता होता है और उसी से वो बाहर निकलता है वायु लोग उससे आगे निकलेगा आगे निकल के वो आदित्य लोग में पहुंचेगा तो आदित्य लोग में पहुंच करके वहां से भी वहां से भी एक छेद मिलेगा लेकिन वो बड़ा छेद होता है लंबर खम वो लंबर होता है बड़ा जो है बाजा उसी का जितना छेद है उतना छेद रहता है जैसा तबला आदि है वैसा छेद है वो तो थोड़ा बड़ा रास्ता और आदित्य से फिर चंद्रमा को जाएगा तो यहां से वायु वायु वाय। से ये रथक ना भी के छेद से उस छिद्र से आदित्य और आदित्य से जो है लंबर के छिद्र से चंद्रमा और चंद्रमा से उसको और बड़ा छिद्र मिल जाएगा धुंदुभे धुदु भी होता बड़े जो है ड्रम होते हैं बड़े बाजे और उसी के जितना छेद है उस छेद से ऊर्धलोगम आक्रम फिर वहां से में लोगेगा और फिर वहां से वो सब सलोगम स प्रजापति लोगम फिर ब्रह्म लोकम ऐसा कहा ये वहां का क्रम तो यहां जो है अग्नि को छोड़ दिया इंद्र को छोड़ दिया केवल वायु है आदित्य है चंद्रमा है और उसके बाद में सलोगम से प्रजापति लोग लेते हैं फिर प्रजापति लोग के बाद ब्रह्मलोक मानते स्वीकार कर लेना चाहिए ये कहा और बाकी कौशीदगी में तो अग्नि लोग भी है इससे अधिक वर्ण लोग भी है इंद्रलोग भी है वहां कहा और छांदोग्य में तो अर्थी अच्छी से लेकर के सबसे शुरू से लेकर के आरंभ कर दिया तो ऐसे में वहां भी बाकी तो सब है उधर भी और इसमें छांदोग्य में तो इंद्र लोग नहीं है और वर्णलोग नहीं ये दो उसमें नहीं है में बृदारण्य में दोनों में नहीं ऐसा कुछ कहीं है कुछ नहीं है इस प्रकार से स्थिति है तो अब ये क्रम बिठाने के लिए ये अधिकरण आरंभ कर रहे हैं तो ये जो सब आयु लोग हम दी ये कौशीदगी में जो पाठ आया है अग्नि लोग से वायु लोग के प्राप्ति की प्राप्ति के बारे में यह पाठक्रम है इसको बोलते हैं अभी पाठक्रम पाठक्रम और अर्थक्रम ये दो क्रम होता है जो श्रुदिलिंग वाक्य प्रकरण स्थान समाख्या इसमें जो स्थान को पाठ्यक्रम अर्थक्रम के हिसाब से दो प्रकार से किया है तो ये पाठक्रम और अर्थक्रम में ये प्रकरण देखना पड़ता है कि कौन सा क्रम में यह आएगा अर्थक्रम का अर्थ एक के बाद जो कार्य दूसरा कहा गया उस कार्य के साथ पूर्व कार्य का संबंध और उत्तर कार्य का संबंध वो तो कार्य दृष्टि से उसका निश्चय होता है इसका नाम है अर्थक्रम ये सब अर्थसंग्रह में मीमांसा दर्शन में आया इसके अनुसार बहुत सारे निर्णय होता है छात्रों में ये अर्थक्रम को देकर और दूसरा होता है पाठ्यक्रम पाठ्यक्रम का अर्थ है कि जैसा आमनाये में वेद में पाठ हुआ है वैसे क्रम उसी को कहते हैं पाठ्यक्रम तो पाठ्यक्रम और अर्थक्रम में यदि संशय हो गया तो पाठ्यक्रम को छोड़ करके अर्थक्रम लिया जाता उसका नियम है सर्वत्र नहीं ले सकते वो लेने का नियम है उस हिसाब से लिया जाता अब यहां भी पाठक्रम और अर्थक्रम की दृष्टि से देखा जाए तो अर्थक्रम बलवान तो होगा ही यहां पाठक्रम में कुछ भेद दिखता है अब पाठक्रम को अर्थक्रम में लाने के लिए क्या करना चाहिए ये यह यहां सोचने जा रहा है इसलिए कहा पाठक्रमा अर्थिर अनंतरम अग्नेश्च वायु और निवेश प्राप्त अग्नि के बाद में अग्नि के बाद वायु का निवेश प्राप्त होता है ये अर्चिरादि अर्चिरादि होगा अर्चि अर्चिरानंदरा अर्चिरारम अर्चि के बाद में अग्नि को रखेंगे और अग्नि के बाद अग्नेश्च प्राक वायु निवेश और उसी के बाद में वायु का निवेश प्राप्त होता है ऐसा पूर्वक्षित करता है एक अभिप्राय स वायु लोग आगछति तस्म त्र इति श्रुत्यंतरे अब वहां देखते हैं तो यहाँ वृदान्य परिषद देखते हैं ना जब वायु लोग को प्राप्त होता है वायु लोग को प्राप्त होने के बाद वहां जो रथ चक्र के जैसे छिद्र को कहा गया वो छिद्र से वो जब आगे निकलने को सोचता है तो तस्मय सतत्र विजी ही दे का वो वहां एक द्वार खोल देता बिजीहीदे का मतलब वो द्वार खुल जाता है द्वार हम ये अर्थ है तो वायु लोग में पहुंचने के बाद जो वायु लोग से आगे निकलना चाहता है जीव उसको जाने के लिए वहां द्वार खुल जाता है द्वार खोल देता है ऐसा कहांतरे वायु प्रत्ययन मार्गे अभी वायु ही वहां मार्ग प्रदान करता वायु खोल देता है रास्ता खोल देता है कहा तो वायु के द्वारा प्रदत्त जो मार्ग है उसी से ऊर्धव आदित्य माक्रमद उसके बाद वो आदित्य लोग को पहुंचता है वायु लोग से वायु ने जो मार्ग दिया उस मार्ग को भेद करके वहां से वो आदित्य लोगों को पहुंचता है आदित्य ऊपर की तरफ जाता है वहां फिर आदित्य भी ऐसे करता है तस्मय तत्र विजी ये दद वहां भी आता है फिर उसके लिए और जगह खोल देता है आगे के लिए ऐसा खोलता है वो फिर वहां से आगे जाता इस प्रकार वो आदित्य लोग में अपना कोई द्वार होगा ना गेट रखा होगा बहुत बड़ा तो जब वो जाना चाहता है तो उसके लिए वो गेट खोल देगा फिर वो उसको भेज देगा ऐसा ही ऐसा ही कुछ कथा बना करके बताया वो यदि अर्थक्रम दर्शन ना पाठक्रम बाधित्वा इस प्रकार जो अर्थक्रम है उसको देकर के पाठक्रम को बाध करना पड़ेगा मैंने पाठ्यक्रम का कुछ परिणाम करना, करना पड़ेगा बदल करना पड़ेगा बदल करके आदित्या पूर्व वायुर्निवेशिता आदित्य से पूर्व में ही वायु का निवेश करेंगे यानी यहां वृदारण्य के क्रम के अनुसार जाएगा आदित्य से पूर्व वायु का निवेश और वो कह रहा था अर्चिरादि के आंदर और अग्नि के पहले वायु का निवेश कर देना चाहिए ऐसा कहा था पूर्वादि ने लेकिन वो ठीक नहीं होगा यहां जो है पाठ क्रम को बाध करके अर्थ क्रम लेकर के आदित्य से पूर्व वायु का निवेश करेंगे इस प्रकार से वो इस्लोग से वहां के और जाएगा और ये जो साधन साधक अपने मन में धारणा करता है वो धारणा के अनुसार मन सूक्ष्म होता है सूक्ष्म होने पर उसके शरीर में भी तत्ति को लेकर के कुछ लक्षण दिखाई पड़ते उन लक्षणों से ये मालूम होता है कि उसका मन कितना गहरा में पहुंचा हुआ है कितनी ऊंची स्थिति में पहुंचा हुआ है ये मालूम पड़ता है और उसी के अनुसार जन्म आ, भी प्राप्त होता है तो यहां से निर्गमन करते हैं तो जो मन की जैसी स्थिति है उस प्रकार का निर्गमन होगा और बाकी यहां जो वर्णन किया है कुछ उसमें जोड़ दिया है आपको भावना करने के लिए क्योंकि यह जो मार्ग वर्णन सारे वैराग्य उत्पन्न करने के लिए होता है और मृत्यु के पहले इन मार्गों का चिंतन करने से यह मृत्यु सरलता से हो जाती है और कर्मफल जल्दी प्राप्त होता है ऐसा शास्त्र में कहा इसलिए मार्ग चिंतन रखा जाता है तो जो भी जाएगा मार्ग से जाएगा लेकिन इसके पहले इसका ध्यान कर सकते हैं क्योंकि तो ये जितने मार्ग का चिंतन आए हैं या अपर विद्या उपासना के संबंध में आए हैं तो उपासना का ये अंग होता है मार्ग चिंतन तो उपासना करके बाद में वो कौन सा मार्ग से फल प्राप्त करेगा ये भी वो साधक चिंतन करेगा चिंतन करने से उसको तत्संबंधी फल त्वरित प्राप्त होगा ऐसा ऐसा ही उद्देश्य है यहाँ जो भी चिंतन करने के लिए कहा उसी का उद्देश्य वही है किंतु अब उद्देश्य चिंतन करना है तो चिंतन के लिए एक क्रम तो चाहिए तो यह कोई भी चिंतन करेगा वह क्रम से चिंतन करेगा वो क्रम क्या है यहां निश्चय करना चाहते सूत्र में कहा वायुम विशेष विशेषाभ्याम कहते हैं कि वायुम अब्धात वायु को अब्धाद अवधा मैंने संवत्सर से आगे रखना चाहिए तो वायु को अवधा संवत्सर से आ, आगे का संबंध करना चाहिए क्यों कारण का क्या है कारण यह है कि अविशेष विशेषाभ्यास एकत्र केवल अविशेष रूप में सामान्य कथन किया और दूसरे स्थान में विशेष कथन किया अब यहां कौशिक की उपनिषद और ब्रदारण्य उपनिषद देखते हैं तो ब्रदारण्य उपनिषद में विशेष कथन है वायु के संबंध में विशेष कथन है क्यों विशेष इसलिए है कि वहां वायु के व्यायो को प्राप्त होने के बाद में आग छदी स तस्मी तत्र विजी ऐसा कहा एक विशेष हो गया कि वो वायु लोग में प्राप्त होने के बाद में उस जीव को वहां से द्वार द्वार खोल करके मार्ग है वायु ऐसा कहा हुआ तो विजय हदे द्वार खोल देता ये एक विशेष है और वहां कौशीदगी में केवल ये लोगों का नाम लिया उसमें कोई पंचमी विभक्ति इत्यादि लेकर के कोई परस्पर संबंध भी नहीं जोड़ा वो अग्न लोगम वायु लोगम अग्रिलोकम आगचि वायु लोगम आग ये इतना ही कहा और कहां से कहां जा रहा है ये कोई विशेष कथन नहीं है केवल लोगों का नाम लिया है इन इन लोगों में वो जाएंगे किसके बाद कहा जाएगा ये क्रम नहीं बताया क्रम का कोई विशेष विभक्ति संबंध वहां नहीं है किंतु छांदोग्य में और ब्रदारण्य में ये क्रम का विधान विशेष रूप से यानी विभक्ति भी लगाए हैं और ये इस प्रकार का वहां द्वार खोलने वाली बात भी एक विशेष है तो विशेष और अविशेष को तुलना करके फिर हमें क्रम बताना पड़ेगा क्योंकि सामान्य रूप से कथन को विशेष रूप से कथन बाधित करता है भाषण देखिए खेन पुनः सन्निवेश विशेषेण व्यधि विशेषणा इतरेतर विशेषण विशेष भाव यह प्रश्न होता है आप जो मार्ग का कथन कर रहे हैं मार्ग का विचार कर रहे हैं इसमें कौन से सन्निवेश विशेष सन्निवेश विशेष मान क्रम को रखने का विशेष प्रवेश सन्निवेश का अर्थ प्रवेश कहां कहां किसको प्रवेश करा के गि विशेषणान जो गेदी विशेष गेदी है जहां जहां गेदी विशेष आ गया, ये जो वायु लोगम अग्नि लोगम इत्यादि सब गदि विशेष है इन ग्यदि विशेषों का इतरे धर विशेषण विशेष भाव इनका इतरेधर विशेषण विशेष भाव लगाना पड़ेगा अग्नि अग्नि अग्निलोगा आदि जो क्रम कहा है ये अग्नि आदि क्रम को एक विशेष सन्निवेश से क्रम निश्चय करके उसमें परस्पर संबंध विशेषण विशेष भाव करना पड़ेगा मैंने इसके बाद ये इसके बाद ये जो अग्नि लोग प्राप्त हो गया उसको फिर वायु लोग ऐसा करके परस्पर संबंध से विशेषण विशेष भाव प्राप्त करना पड़ेगा यहां से गमन करने के विषय में है और ये बहुत गंभीर बात है सूक्ष्म बात है जो सामान्य हम नहीं समझ पाएंगे और सामान्य इसको समझने हैं अभी तो इसमें और बहुत रिसर्च करना पड़ेगा जितना रिसर्च हुआ है और भी रिसर्च करेंगे तो जो क्रम यहां बताया है उस क्रम के बारे में आप जान पाएंगे और यहां लोगों का जो नाम दिया है जो आदित्य लोग इत्यादि उसका तात्पर्य क्या है अगले अधिकरण में बाद में बताए कि तो वो लोग शब्द से क्या लेना चाहिए वो देवता को लेना चाहिए और तत्स्थ स्थान विशेष में जो अभिमानी देवता और इत्यादि कहेंगे बाद में किंतु ये सारे जो विषय समग्र विषय अति सूक्ष्म है और मानव के लिए सामान्य में प्राप्ति नहीं है ये विषय ऐसा है और ये जो स्थान आदि दे, देखते हैं तो यहां कैसे पहुंचता है क्या पहुंचता है इस पर जब तक आप गहराई से अन्वेषण नहीं करेंगे फिर रिसर्च नहीं करेंगे तो आपको उसका अर्थ ही मालूम नहीं होगा ये क्यों आगे पीछे करने का क्या जरूरत है जैसे सीधा जा रहे हो तो बता दो हो गया अब वो ये यहां जाएंगे वहां जाएंगे सब बता के क्या फायदा तो ये आप सोचेंगे ऐसा होता है तो इसमें दो है एक तो वास्तविक में कुछ परिणाम ऐसा होता है जहां से जब वायु रूप से या शरीर में से निकलेगा जीव और जीव की गति के संबंध में परिणाम होना ही आगे जाकर के कुछ परिणाम को प्राप्त करेगा फल प्राप्त करेगा वो प्राप्त करने के पहले कुछ परिणाम भी होता है परिणाम हुए बिना फल प्राप्त नहीं होता वो होते समय क्या क्या होता है इसको यहाँ दर्शाया गया ये एक सांकेतिक रूप से इसको प्राप्त कर सकते दूसरा जैसा हमने कहा ये जो सारे विचार है इसका उपयोग ये है कि साधन करने के बाद में गदी के विषय में चिंतन करना चाहिए ये साधन के फल प्राप्त करने के लिए ये अंग साधन बताया गया पहले साधन जो भी अपरब्रम्ह विद्या उपासना है उस उपासना के साथ में ये क्रम का भी चिंतन करेंगे तो वो उपासना का फल पूर्ण हो जाएगा ये अंग उपासना के विषय में ये चिंतन करते मार्गदर्शन करते हैं। तो ये तो होगा और उसमें यदि है यानी तत्त स्थान मन आदित्य कहने आदित्य नहीं होता है वो आदित्य संबंधी देवता की उपासना के संबंध में होगा ऐसे आरोपित करके भी होता है इसलिए दोनों प्रकार से इसका अर्थ समझा जा सकता है तो ये सूक्ष्म विषय है इसलिए भाष्यकार कहते हैं कि ये जो यदियों के परस्पर संबंध इत्यादि विशेषण विशेष भाव ये सामान्य नहीं है हम अपने पांडित्य से अपने बुद्धि से इसको निश्चय नहीं कर सकते इसीलिए ये दत सुहृत भूतव आचार्यों ग्रथ है कि हमारे हमसे प्रिय करने वाले ये आचार्य हम सबको प्रिय करना चाहते हैं सुहृत भाव सुहृत भाव से आचार्य मन यहाँ वेद व्यास जी को ले रहे हैं सूत्रकार तो सूत्रकार आचार्य हमारे से प्रयोग करते हुए कि इनको इनका ज्ञान अच्छी तरह हो जाए इस प्रकार से करते हुए भाव रखते हुए ग्रथ ऐसा तो सारे सूत्र तो उन्होंने उसी भाव से बनाया है करुणा भाव से ही बनाया है सुहृत भूत आचार्य लेकिन भाष्यकार यहाँ यह सुहृत भूत आचार्य ग्रथ ये कहने का तात्पर्य है कि ये सामान्य विषय नहीं है ये पंडित पांडित्य से भी आप निश्चय नहीं कर सकते हैं आपको बहुत सारे संशय हो जाएंगे तो अभी आचार्य इसके लिए सुकृत कथे यदि क्योंकि ये मार्ग को पूरा देख करके जो आया है वो बोल सकता अब वो मार्ग वहां ऐसा ऐसा है क्या नहीं है कैसा बोल सकता वो पहले देखना पड़ेगा और जो देखने के लिए, के लिए गया वो तो फिर वापस आएगा ऐसा बोलेगा अब गया तो गया और उसका क्या पता चलेगा इसलिए जो सिद्ध पुरुष होते हैं जैसे जयगी शव्य आदि ऋषियों के विषय में कहा है महाभारत में तो जयगी शव्य ऋषि ने तत्तद लोग में लोग अंदर में जाके वहाँ क्या क्या है सब कुछ देख करके आके बताया वापस कि वहा ऐसा ऐसा होता है उधर जाने की इच्छा मत करो यहाँ से मुक्त होना ही सबसे अच्छा है वहां तो सब फसाना ही फसाना है ऐसा करके वो बोलता है इसलिए आपको अभी साधन करने का अवसर मिला है योग साधन करने का चांस मिला है इसको खोना नहीं जितने समय है उस समय को इसमें लगा दो इधर उधर जाने की बात सोचो मत ऐसा करके जय ऋषि वैराग्य के लिए बताते हैं क्यों उन्होंने जाके बोला अब वो जाके आया इसके लिए प्रमाण है वहां पूछते हैं कि आप वहाँ वहां, वहां, वहां गए बोल रहे वहां वहां क्या क्या देखा वहाँ क्या होता है ऐसा पूछते हैं तो बोलता है कि मैं गया हूँ वहाँ ऐसा ऐसा होता है करके वो वर्णन करता है वर्णन करके बताता तो ऐसे सुहृत भूतव तो आचार्य ऐसे ही हमसे भी सुहृत भाव रहकर के इनको थोड़ा बहुत ज्ञान हो जाए ये चिंतन कर सके ऐसे भाव से यहां आचार्य कह रहे नहीं तो और कोई प्रयोजन नहीं इसका यही आचार्य की कृपा से हमें ये प्राप्त हो रहा है ऐसे भाषिकार ने बहुत भाव से यहां सूत्रकार को अवतरित किया स एदम देवयानम पंथान आपात्य अग्निलोकम आग छती स वायु लोगम स वरुण लोकम स इंद्रलोकम स प्रजापति लोकम स ब्रह्म लोकम की नाम देवयान पंथा पठे अब एक एक देवयान पंथा क्या है देख लें कि पहले का देवयान पंथ यह है कि वो यहां से निकलेगा देवयान पंथा को प्राप्त करते हुए पहले अग्निलोक में जाएगा उसके बाद वायुलोक उसके बाद वरुण ऐसा लगता है उसके बाद ऐसा लगता है लेकिन उसके बाद के लिए यहां कोई विभक्ति नहीं दिया केवल अग्निलोक आगछति कहा, उसके बाद वायु इंद्र वायुलोक आगछति वर्णलोकमागछ्रलोकमागछति प्रजापतिलोक आगछति ब्रह्मलोकमागछति ऐसा कहा। तो यहां एक दो तीन चार पांच छे पड़ाव है मैंने छठवा पढ़ाव में वहां ब्रह्मलोक पहुंचेगा इतना बताया तचिराग्निलोकशब्दौ ज्वलन वजना वजनवादी नात्र सन्वेश अन्वेश कहते हैं यहां जो अग्नि शब्द आया और छांदोग्य में जो अर्ची शब्द आया ये अग्नि और अग्नि अर्थी शब्द को दोनों को एक अर्थ में ले लेंगे दोनों को एक ही माना जाता है अर्ची और अग्नि को अर्चित जो है जो हवन कुंड में प्रज्वलित अग्नि है उसको अर्ची कहते हैं ये आपको अन्य उपनिषदों में ये शब्द प्राप्त होता है प्रश्न उपनिषद इत्यादि में तो जो अर्ची है वो अग्निलोक अर्ची अग्नि एक ही मान दोनों को एक अर्थक शब्द है और ज्वलन वजन है ये दोनों ये इसलिए यहां कोई सन्निवेश का क्रम का विचार करने की आवश्यकता नहीं ये दोनों एक ही है वाइस अर्चिरादो वर्तमानी न श्रुता कथम अस्थ स्थाने निवेश अब जो ये वायु शब्द अर्चिरादि क्रम में नहीं सुना गया वायु वायुरो के बारे में वहां अर्चिरादि पाठ में छांदोग्य के, के पाठ जो अर्चिरादि पाठ इसका नाम अर्चिरादि पाठ है अर्चिराधि पाठ में नहीं सुना गया है क्योंकि वहां से संबंध सर संबंध संवत्सराध आदित्य वैसे का वहां जो बीच में वायु का संबंध नहीं दिखाया तो वायुस्तु तो अर्चिराधो वर्तमानी न श्रोता नहीं सुना है इसीलिए कदम स्पिन स्थाने कौन से स्थान में वायु को रखना है ये क्रम में कहा रखना है ये चिंतन करना चाहिए उच्चते थे अर्चिषम अभिसंभवंती अभी छांदोगी में देखते हैं तो अर्ची अर्ची लोगों को प्राप्त करते हैं यहां अर्ची और अग्नि को एक लिया अर्चिश अहर अर्ची से वो अहर दिन को प्राप्त करते हैं और अग्न दिन से अपूर्यमाण पक्ष ये शुक्ल पक्ष को प्राप्त करते अपूरमाण पक्ष को प्राप्त करते यहां पंचमी का निर्देश दिया इसका मतलब पूर्व में वो है उत्तर में वो है ऐसा और आपूर्यमाण पक्षात आपूर्यमाण पक्ष से यान षड उदंगेदि मासान जो छह महीना है उत्तर दिशा में सूर्य जाता है उन मासों को प्राप्त करते हैं यानी उत्तरायण को प्राप्त करते और मासेभ्य संवत्सरम तो मासों से फिर उन छह महीनों से संवत्सर को प्राप्त करेगा और संवत्सराद आदित्य संवत्सर से आदित्य को प्राप्त करेगा आदित्या चंद्रमा से वहां आया बीच में कोई वायु का है ही नहीं चंद्रमा चंद्रमा से विद्युत विद्युत से अपानव पुरुष आता है और वहां से प्रब्रमल हो जाता तो वायु नहीं है यहां इसीलिए वायु ना होने से इत्यत्र संवत्सरात परांचम आदित्यात अर्वांचम वायु अभिसंभवन अब क्या है कि ये जो क्रम है इसमें वायु नहीं होने से वायु को कहां रखना जोड़ना चाहिए कहते हैं संवत्सराध परांचम संबत्सर से पर में संवत्सराध पर मैंने संवत्सर के बाद और आदित्याद अर्वांचम आदित्य से पहले यानी संवत्सर के बाद आएगा या तो मासे भी संवत्सरम संवत्सराध आदित्यम आया अब संवत्सराध आदित्य के जगह पे संभत्सराध वायुम आ जाएगा फिर वायु और आदित्य में ऐसा होगा इसको वायु को संवत्सर और आदित्य के बीच में जोड़ना पड़ेगा ऐसा कहते तो परा संवत्सरा परांचम आदित्यम ये परांचम जो पराम शब्द है उसका जो है अंशुदाद है लघु में आया उस अंशुदादु से पराम शब्द बनता है प्रथम एकवचन में और उसके दीदी है एकवचन है परांचम परा में आगे आगे जो है उसको परांच बोलेंगे और अर्वांचमने पीछे तो उत्तर में और पश्चात में ऐसा कहा जाता है कभी कभी और उत्तर उसके उत्तर में और इसके पीछे पश्चात पश्चिम ऐसा भी बोलते हैं तो इस प्रकार से समस्त से वायु इसमें हो जाएगा क्यों अविशेष विशेषाभिया अब हेतु दे रहे हैं कि अविशेष विशेष है कहीं अविशेष कहा कहीं विशेष का ऐसे कौशीद की उपनिषद जो ऋगुवेद के कौशीद की ब्राह्मण उपनिषद है इसमें तो स वायु लोगमी अत्र अविशेषोपदिष्ट से वायु वायु लोगम इतने से कह करके वहां अविशेष कहा गया सामान्य कहा वायु किसके बाद है यह अभी निश्चय नहीं तो वायुम इतने ही कहा वायु लोगों बोलता है तो अविशेष उपदिष्ट कोई विशेषण के बिना कहा गया हो उसको अविशेष कहा जा रहा है और सूत्यंदर विशेष उपदेश दृश्य और सूत्यंदर प्रधान परिषद में उस वायु के संबंध में कुछ विशेष सुनाई पड़ता है है ना विशेष क्या सुनाई पड़ता है कि यदा भाई पुरुष जब ये पुरुष अस्माद लोगात प्रयति, इस लोग से चले जाता है प्रयत् तो हो जाता है तब स वायु वो वायु को प्राप्त करता है और वायु का विशेषण दिया तस्में स तत्र विजीही देश वो वायु देवता वायु उस जीव को मार्ग खोल देता उद्घाटित तो कर देता जैसा कैसा उद्घाटित कर देता कितना बड़ा मार्ग होता है बोलते है, यथा रथ चक्र से खम्भ उतना छोटा है मतलब देखा है ये ऋषि ने रेखा है वो जाके उतना छोटा होता है छोटा होता ये हमारी तो जो छोटी अंगुली होती है कनिष्ठा अंकली उतने मात्रा में होती है और उतने रथ चक्र से उसके अंदर जो छेद होता है वो उतने इसे छेद क्या जैसा होता है उतना खोल देता है और फिर वो क्या करता है उस मार्ग से वो आगे निकल जाता है अभी यह आप ध्यान करेंगे तो ऐसा होता है वहां जाएगा वो मार्ग से आगे निकलेगा ऐसा ध्यान करेंगे तो प्रयोजन होगा निकलना सुविधा हो जाएगा तो ऊर्ध्व आक्रमण है उससे ऊर्ध्व चला जाता ऊपर की ओर चला जाता क्यों और हल्का हो जाता है वो छोटे से छिद्र से निकला तो हल्का होगा और उसके बाद आदित्य महागछ दिखा उसके बाद आदित्य होता है अब देखिए ये वायु और आदित्य है और यहाँ संवत्सर नहीं है तो यहां जो है संवत्सर को संवत्सर और आदित्य के बीच में रखा वायु को उसको रखने का कारण क्या है क्योंकि आदित्य से पूर्व में ब्रदारण्य उपनिषद में वायु के बारे में कुछ विशेष कथन किया तो मतलब आदित्य में पहुंचने के पहले वायु में होकर के ही जाना ठीक है ऐसा करके वो वायु को यहाँ लाया आदित्य के पहले लाया और यहाँ संवत्सर के बाद मिला। लगा वहां संवत्सर की चर्चा नहीं है दोनों में संवत्सर आदि की चर्चा नहीं जो अर्थी से लेकर के संवत्सर तक तो दोनों श्रुदियों में नहीं है अर्थी को अग्नि ले लेंगे तो उसमें अग्नि आ जाएगी किंतु बाकी तो है नहीं बाकी तो छांदोगे में ही अब ये तो निश्चय हो गया ए दस्माद आदित्या पूर्वत्व दर्शना विशेषाद अब्दादित्योर अंतरालय वायु निवेशित ये बड़ा कठिन काम है इसका निवेश कैसा करें तो कहते हैं कि ये अब ये जो आदित्य लोग है आदित्य लोग से पूर्व में वायु लोग को बहुत तो विस्तार से कहा विशेषण विशेषित करके कहा कुछ कर्म भी कहा वायु लोग का तो ऐसा कहने के कारण ये विशेष के कारण का वायु का पूर्वत्व दर्शन आदित्य से वायु को पूर्व में रखा कहा ब्रदा ने वृक्ष विशेष रूप से रखा इसीलिए अब्दाद आदित्य और अंदर अब्द मन संवत्सर संवत्सर और आदित्य के अंतराण में बीच में वायु निवेश ही लग जा वायु को निवेश करेंगे तो हो जाएगा ये फॉर्मूला ठीक बनेगा और अभी प्रश्न पूछता है ये तो ठीक है अभी ये तो अग्नि भी तो है वहां तो अग्नि लोग हम ऐसा कबले सबसे पहले अग्नि लोगों को, को लिया अब उसका क्या होगा बोलते कस्मात पुनर अग्ने परत्व दर्शना विशेषात अर्चुषो अनंतरम वायु न ऐसा क्यों नहीं कर रहे हैं यहाँ जो अग्नि लोग कहा गया ना अग्नि लोग के बाद में वायु लोग को क्रम लेकर के रखेंगे तो कौशीदगी ब्राह्मण में अग्नि लोग आगत क्षति वायु लोगम कहा तो अब वहां भी स्पष्ट है ना तो अग्नि के बाद में क्यों नहीं रखा आपने आपने यहाँ आदित्य के पूर्व में लाया वृदारण्य सुधि को लेकर के तो कस्मात क्यों ऐसा क्या कारण है कि अग्नेह परत्व दर्शन अग्निह परत्व कौशी तकी परिषद उस उसको स्वीकार करते हुए वहां अर्चिस आनंदरम अर्ची के बाद में वायु को क्यों नहीं रखा अग्नि के बाद वायु वहां कहा गया जबकि वहां क्रम दिखता है और वैसे यहां भी रखना चाहिए था अर्ची के बाद में रखना चाहिए था वायु को आप जो है यहां आलंग स्थान में लेके जा रहे हैं ऐसा क्यों कर रहे हैं मतलब अग्नि के बाद में रखे बिना संवत्सर के बाद में आपने रखा ऐसा क्यों किया तो बोलते हैं ने नशो अस्थि विशेष हाँ बता कारण यह है कि यह जो की श्रुति है ना इसमें कोई विशेष नहीं है विशेष नहीं है कहीं विभक्ति भी नहीं है कि पंचमी विभक्ति भी नहीं दिया इसके बाद ये इसके बाद ये विभक्ति अबाद संबंध भी नहीं किया केवल लोगों का नाम गिनाया उसमें क्रम है या नहीं है मालूम नहीं हो सकता इसलिए यह सामान्य श्रुति है कौशीद की श्रुति शेषि बदा महा यह जो अग्नि के बाद वायु को रखने का जो स्थान कौशीदगी में दिखता है वो स्थान में कोई विशेष उल्लेख नहीं होने से हम उसको सामान्य मानेंगे और यहां तो विशेष उल्लेख किया वो उसके बाद में वायु जो है छिद्र भी कहा और छिद्र का भी एक क्रम रखा पहले छोटा छोटा छिद्र और बाद में बड़ा बड़ा छिद्र रखा क्योंकि यहां से जो मूर्धा से निकलेगा वो तो सबसे बड़ा छोटा चित्र होता वो भी बहुत छोटा होता उसवी के बराबर जो है छिद्र होगा उसमें और उसके बाद तो थोड़ा आगे निकलते आए तो छिद्र बढ़ते बढ़ते जाता है ऐसा है मन विस्तार से निकलेगा जैसा राजमार्ग होता है ना जैसे गांव के रोड होते हैं छोटे छोटे होते हैं सिंगल रोड होते हैं अब जैसा वो गांव के रोड से आप बाहर निकलेंगे जो स्टेट हाईवे आता है स्टेट हाईवे आने पर थोड़ा और बड़ा होता है उसमें दो गाड़िया तीन गाड़िया भी चल सकती है और उसके बाद आप नेशनल हाईवे में जाएंगे तो और बढ़ेगा पांच छह ऐसे ही बहुत बड़े विस्तार से आपको मिलेगी तो ऐसा ही यहां भी कहा है पहले जो छोटे रास्ते से निकलेगा और धीरे धीरे जो है रास्ता बड़ा होते जाएगा त्रम लोग पहुंचते पहुंचते आपको हाईवे मिल जाएगा बहुत बड़ा जो है रोड मिल जाएगा ऐसा ही कुछ क्रम भी दिखता है बड़ा बड़ा करके जा रहे तो ये कल्पना करने के लिए ऐसे कहा है जो भी है कहा है इसलिए इन सबको हमको देखना पड़ेगा क्योंकि श्रुदी जो है बिना कोई सार दिखाए ऐसी बातें नहीं कहेगी श्रुदी कुछ सार को छुपा रही है तो वो क्या है हमें समझना पड़ेगा ऐसे विचार करके समझना पड़ेगा इसीलिए हमने इसको बीच में रखा बोला पौर्वापर्य उदाह हमने श्रुदी का उदाहरण दिया था यह वायु लोग आगे इत्यादि औषधे की श्रुति तो यह श्रुदी का क्या तात्पर्य है आप तो इस श्रुति को बदल रहे वहां तो क्रम जैसा दिखता है ना बोलते है ये जो क्रम है ना ये केवल अत्र पाठ पौर्वावरण अवस्थिता यहाँ जो है ना पाठ है केवल पाठक्रम है पूर्वावर्भाव से पाठ किया पाठ करते समय पूर्वावरभाव से करना ही पड़ेगा वो तो पूर्व के साथ उसका संबंध है या नहीं है इसके लिए कोई विपत्ति आदि कोई भी संबंध नहीं केवल ऐसा कहा है वो वहां भी जाता है वहां भी जाता है वहां भी जाता है वहां भी जाता है कहा और किसके बाद कहा जाता ऐसा नहीं कहा वो वहां सब जगह जाता है बस वो क्रम नहीं रख देखा इसीलिए केवल अतर पाठ पौर्वापर्य अवस्थित पूर्वापर भाव से पूर्वापर से भाव पौर्वापर्यम ऐसे तद्धित किया है तो पौर्वापर्य भाव से अवस्थित है केवल पाठ क्रम है न क्रम वचन है कस्त शब्दों यहां क्रम बताने वाला कोई शब्द तो है ही नहीं जैसा छांदोग्य में है पंचम विभक्ति है और यहां बृदारण्य में यह वायु का छिद्र छोड़ना रास्ता खोलना इत्यादि कथा है तो ऐसा कोई भी कोई शब्द यहां नहीं है केवल नाम दिया और पदार्थ उपदेशन मात्रम जी अत्र क्रिय थे ऐदम एदम, एदम आगछती इसलिए यहां हमें सामान्य ज्ञान को लेना पड़ेगा और कॉमन सेंस यूज करके हमको यह समझना पड़ेगा कि पदार्थ का उपदेश मात्र किया वहां वहां जाता है बस इतना का शायद वो तौशीद की सुधी कोई क्रम बताना नहीं चाहती है वहां वहां जाएगा बस इतना बता करके छोड़ देती है इसीलिए एदम एदम गच्छद आगच्छ दीजिए उस उस स्थान में इस इस स्थान में जाकर के फिर वहां से गुजरता है बस इतना ही बोला इधर इधरत्र तो अब इधरत्र जब देखते हैं वृदारण्यू में देखते हैं वहां विस्तार से कथा बताई है पहले वो वायु लोग आता है तो वायु लोग में वहां वायु जो है उसको वहां रास्ता खोलता है दरवाजा खोलता है फिर वो छोटे से छिद्र से बाहर निकलता है फिर वहां से आगे जाता ऐसा करके स्पष्ट कथन तो है वहां तो कथा वहां स्पष्ट है इतरत्र मन ब्रदारणिक में पुनर्वायु प्रत्येन रथ चक्र क्रमेण तो वायु के द्वारा प्रदत्त जो रथ चक्र का मार्ग है रथ चक्रमात्र जो मार्ग है छिद्रे छोटा सा छिद्र है उसके द्वारा ओर आक्रम्या को पहुंच करके आगे निकल करके आदित्य आदित्य को प्राप्त करता है ऐसा क्रम दिखाई पड़ता है। तस्मा सूप्तम अविशेष विशेषाभ्या इसलिए सूत्रकार ने ठीक ही कहा कि विशेष और अविशेष से ही इसको निश्चय करना पड़ेगा और कोई रास्ता नहीं जहां विशेष बोला है उसको मुख्य माना जाए उसके आधार पर अविशेष की अविशेष का अर्थ किया जाए क्योंकि ये तो नियम तो है ही सामान्य का जो है विशेष के द्वारा वाद होता hmm. तत्र आदित्य आनंदरियायोगा वायुम अभिसंवेयु उसके पहले। तस्त सूक्त अविशेष विशेषाभ्यादी अब वादसने अभी वादसने उपनिषद में तो मसेभ्यो देवोकम देव इति समनती बाद में मासों से देवोक और देवोक से आदित्य ऐसा कहा एक और आ गया वहां से मस से देवोक जाएगा महीनों से फिर देवोक से आदित्य जाएगा इति समनंती तदित्य आनंदरिया देवोगा वायुम अभीसंभवेश अब क्या होगा कि वहां जो देवलोक देवलोक से आदित्य कहा तो आदित्य को प्राप्त करने के लिए वो जो जाने वाला जीव है वो देवलोक से वायु को प्राप्त करके फिर आदित्य को प्राप्त करें मैंने वहां नहीं बताया वायु को किंतु आदित्य को प्राप्त करने के पहले वायु को प्राप्त करता है ऐसा वहां भी आपको इधर से जोड़ना पड़ेगा यह दोनों मृदारण में ये पंचमाध्याय में अन्यत्र है यहां उपासना प्रकरण में वहां कहा गया है मासम देवलोक इसीलिए आदित्य आनंदर आया आदित्य को आनंदर रखने के लिए देवलोक के बाद में वायु को प्राप्त करेंगे ऐसा रखेंगे अब वायुम वायु अब्दादी तू छोगा अपेक्ष हम अभी पहले पहले कहा संवत्सर के बाद में वायु को प्राप्त करेंगे कहा ना ये जो कहा है उसका तो छादों के संबंध है तो छांदों के और संवस्तर के बाद में वायु है उसको लेकर के कहा कि के बाद वायु वायु के बाद आदित्य अब यहां उसके बीच में एक और आ गया एक और आ गया तो क्या करना पड़ेगा फिर वहां देवलोग को भी जोड़ना पड़ेगा अब वायु तो हमेशा एक ही स्थान निश्चय हो गया वो आदित्य के पहले ही रहेगा अब इसके बीच में जो जो आएगा उसको क्रम देकर और जोड़ते जाना है अब यहां एक और आ गया वायु के पूर्व में देवलोक आ गया और देवलोगी में संवस्त्र बैठा हुआ तो संवस्त्र के बाद में कौन सा होगा होना चाहिए अब वो देवलोक को इसके बीच में रख दिया तो ऐसा होना चाहिए कह हां वायु अब्दादी तो छंदोग्य श्रुतियापेक्षा उक्तम छांदोग्य वाजसने एकत्र यह देवलोको नीचे दे परत्र संवत्सर अब यहां स्थिति ऐसा है छांदोग्य और वाजसनयी को देखते हैं तो एक जगह देवलोक है और दूसरी जगह देवलोक नहीं है संवत्सर है छांदोग्य में संवत्सर है देवलोक नहीं है और ब्रदारण्य में संवत्सर नहीं है, है देवलोक है तो त्र श्रुदिद्व प्रत्यया में एक ही संबंध उपासना को लेकर के इसलिए दोनों श्रुदियों का परस्पर संबंध हो सकता है पहले जैसा हमने कई बार छादों के और प्रदारण का परस्पर संबंध किया है इसी प्रकार यहाँ देवलोग और संवत्सर को लेकर श्रुदी द्वय को लेकर के दोनों का प्रत्यय प्रत्ययिज्ञान होने से उभाव अभी ये दोनों ही दोनों जगह ग्रथित अव्यो उसको जोड़ देना चाहिए बांध देना चाहिए बीच में कैसे होगा ये क्रम होगा था तथा मास संबंध संवत्सर मास के बाद में संवत्सर और पूर्व पश्चिमो देवलोक विवेक तो मास से संवत्सर संवत्सर के पश्चिम में बाद में देवलोक और देवलोक से वायुलोक वादुलोक से आदित्य लोग ऐसा होगा तो मासा संवत्सर संवत्सर से देवलोक देवलोक से वायुलोक वायुलोक से आदित्य ये क्रम बैठाया दोनों को दोनों में बैठा दिया तो जहां मास के बाद में देवलोक कहा गया वहां संवत्सर आ जाएगा ब्रदारण्य को परिषद में मासा ऊर्ध्व संवत्सरा संवत्सर के बाद देवलोक देवलोक के बाद वायुलोक वायुलोक के बाद आदित्य लोग ऐसा आ जाएगा यहां देवलोग नहीं है तो संवत्सर के बाद देवलोग यहां आ जा, मास संवत्सर यहां है तो उसके प्रकार से एक क्रम बैठाएंगे ऐसा करके एक क्रम का बोला ये जो है क्रम बिठाने का ये तरीका है कैसे कैसे प्रमाण देकर के बिठाना चाहिए नीचे न्याय निर्णय में इस क्रम के लेकर के कहा संवत्सर से मास आरभ्यवाद अभी कुछ हेतु तो बताना पड़ेगा कि मास के बाद में संवत्सर संवत् के बाद में देवलोक देवलोक के बाद में वायुलोक वायुलोक के बाद में आदित्यलोक आदित्यलोक के बाद में अभी चंद्रलोक आदि और है अभी और का आगे का अधिकरण में आएगा और विचार आगे करेंगे तो यहां तक अभी आदित्यलोक तक तो पक्का हो गया तो वहां पहले अर्चिर आदि से निकलेंगे तो अर्चिर आदि से लेकर के वहां आदित्य तक पहुंचेगा अर्चि माना अग्नि हो गया अग्नि ज्योतिर् में जो कहा हुआ अग्नि हो गया और अग्नि के बाद में फिर वो षण मास को यानी पहले शुक्ल पक्ष को प्राप्त करता है अह को प्राप्त होता है अह के बाद में शुक्ल पक्ष को शुक्ल पक्ष के बाद में छह महीना होगा छह महीना के बाद संवत्सर आ तो इतना तो उसके पहले है वो हो गया अब उसके बाद संवस्तर से आदित्य तक ये क्रम हो गया तो कहते हैं कि संवत्सर से मास आरभ्य आदि संवत्सर जो है ना मास से उत्पन्न होता है तो इसलिए मास आनंद स्थिति मास के बाद में संवत्सर को रखने में कोई दोष नहीं क्योंकि मासों से ही संवत् बनता है जैसे दिनों से पक्ष बनता है पक्षों से मास बनता है मासों से संवत् बनता है ये तो कुछ क्रम है अर्थ क्रम है और उसके बाद में देवलोक संवत्सरा परस्ता भवति अब तब उसके बाद जो देवलोक है वो संवत्सर के बाद में होगा क्योंकि संवत्सर तो काल नाम वाचक हो गया देवलोक है तो संवत् लो, देवलोगावत्सरा परस्ताद भवति। आदित्य आनंदर आया देवलोगा द्रष्टव्या और आदित्य को आनंदर ही रखने के लिए वायु के बाद ही रखने के लिए देवलोक के बाद में वायु लोगों को बीच में रखना पड़ेगा वायु लोग उससे आगे नहीं हो सकता उसके पीछे रखना पड़ेगा क्योंकि वायु के बाद आदित्य आता है हमारा ये जो वायुमंडल होगा इसलिए मैंने बोला इस पर रिसर्च करना चाहिए रिसर्च किया नहीं करने पर यह सारे व्यवस्थित हो जाएंगे क्योंकि वायु के बाद में हम बहिराकाश में जाते हैं जहाँ आदित्य जो है प्रकाश रूप में व्याप्त है ऐसे जाता है और ये वायु से जो है देखिए छोटा सा चित्र बताया इसका मतलब हमारा जो ऑसोर्ण है ना ओसोन का छेद करने का ये तरीका बता रहा है ओसोन का छेद करके जाना पड़ेगा ऊपर तो।, तो वो कैसे छेद करता है वो तो ये छेद बना करके वो ब्लैक होल वाला नहीं है ये हलग छेद करेगा यहाँ तो औसुण को छेद करके जाता है इसलिए वायुमंडल को भेद करना एक आसान काम नहीं है तो क्योंकि वायुमंडल तक नीचे के ओर गुरुत्वाकर्षण रहता है आपको नीचे के ओर खींचेंगे इसलिए वहां छोटा सा छेद दिया वहां से आप वायु जो है आपको धक्का देकर के बाहर कर देंगे तो बाहर करने के बाद तो फिर तो रास्ता खुला ही है वहां से आदित्य लोग जाएंगे ऐसे करके कुछ आपको उसमें जोड़ना पड़ेगा किसी ने कुछ रिसर्च किया है कुछ रिसर्च करके लोगों के बारे में कुछ बताया है बाद में कभी आपको बताएंगे लेकिन वो वो पूरा जितना बताया उससे हम पूरा संतुष्ट नहीं है इसलिए अभी उसका प्रयोग नहीं कर रहे हैं लेकिन बहुत कुछ जो है साम्यता है और उसको लेकर के बता सकते हैं क्योंकि ये हमारे यहाँ जो विचार चल रहा है ये सारे ज्योग्राफी को लेकर के विचार नहीं है ये ये तो अभी देवता बताएंगे इन सबका जो है सांकल्पिक देवता लेकिन देवता होने पर भी यहाँ तत्त उपाधि तो है जैसे आदित्य देवता आदित्य उपाधि में है सभी देवता होने पर भी उपाधि का संबंध होता है उपाधि के दृष्टि से जो कुछ हम समझ सकते हैं उसको समझ सकते हैं क्योंकि वायु अग्नि आदि पद प्रयोग किया है इसके कारण वो समझ सकता है और बीच में जो है वो व्यापक के दृष्टि से वो अलग अलग हो जाएंगे वो कोई यह विषय नहीं बनेगा सूत्रे तो संवत्सरा देवलोग प्राप्य वायु अभिसंभवती विवक्षित वायु शब्द से किंतु सूत्र में तो वायो हो ऐसा कहा वायु वायु शब्द का प्रयोग किया या संभत्सर भी नहीं कहा देवलोक भी नहीं कहा कहते हैं सूत्र में तो संवत्सर के बाद में देवलोह को प्राप्त करके वायु लोग को प्राप्त करता है ये विवक्षा करके ये अभी जो निश्चय किया ये विवक्षा करके वायु शब्द से देवलोगोपलक्षणार्थत्व वहां वायु शब्द के द्वारा देवलोग को भी विलक्षित करना पड़ेगा ऐसा हो जाता है अब गुरु लोग जो भी बताते हैं हमें उसी के अनुसार चलना पड़ेगा और उसी के अनुसार जो शब्दों बताते हैं शायद हम पूरे शब्द का अर्थ नहीं समझ पाते तो समझने के लिए विचार करना पड़ेगा ऐसा कभी नहीं कह सकते गुरु ने गलत कह दिया ऐसा तो हो ही नहीं सकता वो गलत कह ही नहीं सकता इसलिए जो कहा है उसको हम समझने के प्रयास करेंगे उसका अर्थ लगाने के प्रयास करेंगे इसलिए जो ऋषियों की वाणी है उस ऋषियों के उन ऋषियों के वाणी के पीछे हमें जाना पड़ता हम सोचेंगे और हमारे सोच के अनुसार उनका अर्थ लगाएंगे ऐसा होता नहीं ऋषिनाम पुनर् आद्यानाम अर्थम वाग अनुवती सगा जो ऋषि होते हैं आद्य ऋषि होते हैं उनके जो शब्द है ना उनके शब्द के पीछे अर्थ दौड़ता हम जब कहेंगे तो हमें अर्थ देकर के शब्द प्रयोग करना पड़ेगा नहीं तो आप फंस जाएंगे थप्पड़ मिल जाएगा आपको और लोग मारेंगे आपको ऋषियों का ऐसा न ऋषि कुछ भी कहते हैं और जैसा वो कहेंगे वैसा अर्थ उसके पीछे दौड़ करके ओ, ओ, उसको करना तो देता है ऐसा करना पड़ेगा आपको कोष में देखना पड़ेगा निरुक्त में देखना पड़ेगा ऐसा ही होता है कौन सा शब्द का प्रयोग किया ऐसा होगा अब पांडनी जी ने नदी शब्द का प्रयोग किया नदी समझा कहा कि उस क्रिया नदी बोल दिया अब वो नदी बोलने से आप सोचता है अरे नदी नदी से क्या इसका संबंध कुछ नहीं होता है उन्होंने बोल दिया नदी अब आप नदी जो उन्हों, जो समझाना चाहते हो ऐसा आपको बोलना पड़ेगा तो जो समझा दे देते हैं वैसे बोलना पड़ेगा अब वो समझा कितने सारे समझाए इनके कोई समझा के साथ कोई संबंध न ऐसे समझा कर देते और वो फिर आपको उसको अर्थ लगाना पड़ेगा तो अर्थ लगाना पड़ेगा इसलिए यह ऋषियों के वचन ऐसा होता है कि हमारे मन के अनुसार नहीं होता अब सूत्रकार ने वायु को बोल दिया तो वायु को बोल दिया तो एक और आप जोड़ने में क्या है वायु एक उपलक्षण होता है अब सूत्र बताने के लिए कितने सारे समझाएंगे बाकी तो मंत्र में है मंत्र आपको स्मरण होगा तभी तो आप ब्रह्मसूत्र पढ़ेंगे तो मंत्र के स्... का जो स्मरण है वो स्मरण देख करके आपको जहां जहां शब्द नहीं आया वहां वहां जोड़ना पड़ेगा इसलिए शब्दों को अन्यथा नहीं करना है शब्द को वही रखना है उन्होंने जो कहा वो शब्द को बदल करके अरे ये शब्द यहाँ ठीक नहीं है दूसरा शब्द लगाना चाहिए ऐसा नहीं करना है जो शब्द ऋषि ने बोल दिया बोल दिया बस वो तो पक्का है फिर अब आपको उस शब्द का अर्थ लगाना पड़ेगा ये शिष्यों का काम होता है और कभी कभी गुरु लोग जो है ना शिष्यों को व्याख्या करने के लिए छोड़ देते हैं, अब वो शिष्य जो है अपने बुद्धि से समझे करके प्रश्न पूछते हैं ना कभी प्रश्न छोड़ देते हैं अरे उसका अर्थ बताओ तो ऐसा छोड़ देते क्योंकि तभी जाके शिष्य सारे समझेंगे नहीं तो शिष्य को सब कुछ स्पष्ट रूप से समझा दिया तो फिर शिष्य का कोई काम ही नहीं है उसकी बुद्धि काम नहीं करेगी इसीलिए थोड़ा बोल जो है छोड़ देना पड़ेगा रिक्त स्थान छोड़ देना और रिक्त स्थान को आप पूरा करेंगे तभी तो व्याख्या करना होता है तो सब कुछ बता दिया सूत्र में सब बता दिया तो भाषिक की क्या जरूरत है और भाषा में सब कुछ बोल दिया तो फिर टीका क्यों लिखेंगे फिर सब कुछ वही बोल दिया तो हमें व्याख्या करने की जरूरत नहीं तो ये सारे मिला करके होते वो आगे सोचते हैं थोड़ा बोल देते हैं और बाकी आप जोड़ देते हैं फिर ऐसे ऐसे होता है इसी करके वो गुरु शिष्य परंपरा को बनाए रखने के लिए ऐसे संक्षेप में भी कभी कभी कहा जाता है, कभी कभी स्पष्ट कहते हैं कभी कभी संक्षेप में कहते हैं इसलिए गुरुओं का वजन का हमेशा अनुसरण करना पड़ता है। एक दृष्टांत है एक जो है ना एक बार हमारे कालिदास जो है सुबह सुबह जा रहा था अपने राजमहल में जा रहा था राजा के पास भोज राजा के पास जा रहा था नवरत्न में एक थे तो सुबह सुबह निकला तो रास्ते में एक बुढ़ा ब्राह्मण जा रहा था उधर राजा के राजा को मिलने के लिए महल के और जा रहा था तो कालिदास ने देखा एक सामान्य बुढ़्ढा ब्राह्मण दिखता उसको पूछा आप कहां जा रहे हो बोला कि मैं राजा भूज से मिलने जा रहा हूं तो राजा जो है कुछ दान दक्षिणा देंगे हमारा जो बहुत गरीबी चल रहा है कुछ खाने पीने को नहीं थोड़ा आप वहां जाएंगे तो कालिदास देखा इनको तो कालिदास को लगा कि बहुत बात सही है बहुत दरिद्र है और दूला पतला दिखता है कमजोर है तो ये ऐसा कुछ तो इनको सहायता करनी चाहिए तो कालदास को मालूम था कि ये ऐसा जाके पूछने से तो यहां कोई खास उनको मिलेगा नहीं इनको कुछ खास व्यवस्था करनी चाहिए कुछ विशेष व्यवस्था करनी चाहिए ऐसा सोच करके कालदास ने कहा ऐसा है आप तो जा रहे ठीक है, है मैं भी वहीं जा रहा हूं किंतु आप ऐसा जाने से आपको इतना कुछ फायदा होगा नहीं आपको एक सोने का सिक्का कुछ भी दे देंगे कुछ फल फूल दे देंगे बस वही उतना ही होगा ज्यादा कुछ होगा नहीं क्योंकि आप जैसे आप कितना तक पढ़ाई किया कुछ नहीं बोला मैं पढ़ाई पढ़ाई कुछ नहीं किया पढ़ाई नहीं है मेरे पास कोई सर्टिफिकेट अरे हमारा तो राजा तो जो पढ़े लिखे विद्वान है उनको सम्मान करते उनको खूब दक्षिणा पानी देते हैं बाकी लोगों को सामान्य जो भी मिलेगा मिलेगा लेकिन मैं एक आपको एक बात बताऊंगा ऐसा करेंगे कि आप जैसा मैं बोलूंगा वैसा आप करना ऐसा करने से आपको खूब मिलेगा आपको पूरी जिंदगी चलाने के लिए मिलेगा फिर बार बार पूछना भी नहीं पड़ेगा अब बुढ़्ढा ब्राह्मण ने सोचा बात सही है आ, तो उन्होंने अपना परिचय नहीं दिया कि मैं कौन हूं इत्यादि नहीं बताया कि तो बोले कि मैं भी वहीं का सेवक हूँ वहां काम करता हूँ ऐसा बोला तो ऐसा करके कह रहे तो हम चलते हैं हमारा अपने घर जाते बोले कि आप मुझे तो वहां जाना है नहीं, नहीं, नहीं मैं आपको व्यवस्थित करके लेके जाऊंगा पहले जाके मैं रिकमेंड करूंगा आपके बारे में सब कुछ बताऊंगा सब कुछ व्यवस्था करके आप जो है बहुत माल पानी मिलने जैसी व्यवस्था में करूंगा इसलिए आप मेरा विश्वास करिए ऐसे करके समझा बुझा करके उठे ब्राह्मण को लेके गया अपने घर वापस रास्ता से लौट करके वापस लेके गया वहां जाके बिठाया और चाय पानी जो आर्घे पानी सब दे दिया बोले कि आप इधर बैठिए मैं थोड़ा वहां जाकर के बात करके व्यवस्था करके आता हूं ऐसा आ गया तो ऐसा आ गया तो जैसा रोज कालिदास सभा में पहुंचते हैं उस दिन विलंब से पहुंचा होना तो ही अब आपस घर चले गया फिर वहां समय भी लग गया तो विलंब से पहुंचा तो विलंब से भी पहुंचा जैसा थका हुआ मतलब बहुत काम किया हुआ ऐसा उन्होंने भाव दिखाओ भाव ऐसा दिखाया तो देख करके राजा ने सोचा ये क्या हो गया कालिदास आज ऐसा थोड़ा मूड आउट जैसा लग रहा है तो क्या हो गया पूछा उनको क्या हुआ बोला कि ऐसा है क्या बताए मेरा तो अभोभाग्य है बहुत तो ऐसा हो गया सुनीह बोला क्या हुआ तो उन्हें बताइए क्या हुआ हम भी जानेंगे आपको इतना क्या हुआ अरे हमारे गुरुचरण बहुत समय के बाद में हमारे गुरुजी हमारे घर आए इसलिए उनकी सेवा में हो गया था वो इसलिए देर हो गया है सर अरे आपके गुरु आए वो बोला वो काशी में रहते हैं तो, ओ, काशी में रहते हैं और ऐसा कहीं जाते नहीं मौन में रहते हैं पर और अचानक जो है हमारे आशीर्वाद देने के लिए हमारे घर आ गए तो उनकी सेवा में लग गया फिर ऐसे हो गया थोड़ा विलंब हो गया क्षमा कर गया, ऐसे करने तो सब लोग जो है खड़े हो गए और आश्चर्य हो गया अरे कालिदास कितने बड़े का भी और उनके गुरु मतलब कितने बड़े होंगे तो वो जो है सभी लोगों ने आदर देना शुरू कर दिया क्या वो राजा वो कुछ बात करने इसको तो बात करने के पहले ही कालिदास ने बता दिया थोड़ा मैं आज क्षमा चाहता हूं मुझे जल्दी वापस जाना है फिर बाकी जो बातें कल करूंगा क्योंकि गुरु जी आए हैं तो क्या सोचेंगे इतने दूर से आए हैं तो ठीक नहीं मैं केवल आपको सूचना देने के लिए आया हूँ क्षमा करें करके तुरंत कुछ बात किया नहीं तुरंत ही वहां से निकल निकल के वापस आकर के उसको वो जो बैठा हुआ वृद्ध है उनको खाना पीना पिलाकर उनको समझाए देखो भाई ऐसा ऐसा है आप कभी आ, महल में गया नहीं राजा के महल में बोला कि मैं कभी, कभी महल देखा ही नहीं ओ ठीक है तो उसने बताया कैसे कैसे महल होगा फिर आप जाएंगे तो राजा आपको स्वागत करेगा आप घबराना नहीं इत्यादि बोल करके सारे कुछ उनको पाठ पढ़ाया ऐसे ऐसे होगा फिर उसी दिन वहां रहा और दूसरे दिन भी बहुत निलंब होके गया जो सेवा कर रहे हैं तो गुरुजी की सेवा कर, कर तो विलंब से गया तो सब लोग जो है वहां आकांक्षित है फिर क्या हो क्या कैसे होगा सब राजा ने पूछा गुरुजी की व्यवस्था सब ठीक है बोला कि गुरुजी की व्यवस्था सब ठीक है तो मैं कर रहा हूँ सेवा कर रहा हूँ क्या तो राजा बोले कि मेरे ये प्रार्थना है एक अनुरोध है की मैं आपके गुरु का दर्शन करना चाहता हूं अरे ये तो मुश्किल होगा गुरु तो ऐसा राजा महाराजा इन सोच देते हैं वो तो विरक्त है और ये काम तुम्हें तो रमन करते हैं उनको ऐसी इच्छा भी नहीं है और उससे मिलना जुलना तो राजा का तो बहुत ही मुश्किल है ऐसा राजा ने बोला तो मैं राजा हूँ मैं आपके गुरु जी है मिलना चाहता हूँ तो मैं वहां आ जाऊंगा अरे अरे बिल्कुल नहीं हमारे कुड़िया में तो आप आ ही नहीं सकते वो तो मना कर दे उनको मान हो गया तो रात को ही निकल जाएंगे ऐसे ऐसे करके उन्होंने बहुत चढ़ाया उनको <laughs> तो फिर बोला नहीं नहीं आप बोल देना हमारे आदेश है वो मिलना चाहते हैं हम आपको जो है पूजन करना चाहते हैं इत्यादि आप अनुरोध करिए हो सकता है गुरु जी मान लो तो फिर वो सोच करके बहुत कालिदास बहुत सोचा ठीक है मैं प्रयास करता हूँ ये दो तीन बार उनको बोल करके देखता हूँ यदि वो मान लेते हैं तब तो ठीक है ऐसा करके वहां से सुनकर दूसरा दिन वापस आ गया वापस आकर के बोला कि देखो आपके लिए मैं सब व्यवस्था कर रहा हूँ कि आप जैसा हम बोलेंगे वैसा करना सब कुछ करना करके उनको समझाया फिर उनको समाज और राजा को समाज और भेज दिया ठीक है गुरुजी ने आपकी बात मान ली है आप राजा है आपके सम्मान करेंगे और हमारे भी आपके बहुत निकट संबंध है इत्यादि करके आ, मान लिया गुरुजी ने कि ठीक है आएंगे केवल वो दर्शन करने आएंगे वहां कुछ समय बिताएंगे कुछ भी बोलेंगे नहीं आप उनसे कुछ पूछना नहीं वो मौन में रहेंगे केवल आशीर्वाद देंगे आपको और आशीर्वाद दे करके लौट जाएंगे इतना ही करेंगे ऐसा करके सब समाचार भेज दिया दूसरे दिन तो इनके गुरुजी का स्वागत करने के लिए वहां बहुत जो है सब आड़ंबर सब हो गया वहां सब बांधना अलंकार सब करके ये बड़े कह न गुरु जी आ रहे तो स्वागत भी ऐसा होना चाहिए ऐसी सब व्यवस्था हो गई सब कुछ किया तो रात भर जो है ये जो बुड्ढा ब्राह्मण है उनको बिठा करके इन्होंने सारा समझाया देखो ऐसा ऐसा होगा वहां जाएंगे तो आप घबराना नहीं तो राजा आके आपको पहुएंगे राजा रानी दोनों आके पैर छुएंगे आप कुछ बोलना नहीं खाली आप जो है हाथ दिखा करके मैं तीन शब्द आपको दिखा बताऊंगा वो तीन शब्द उसी समय बोल देना और कुछ भी बोलना नहीं ऐसा करके आ, ये शब्द सिखाया रात को शब्द रैठा तो शब्द रैठाया था त्रिपीड़ा उपशांति रस्तु ऐसा आशीर्वाद देने के जो शब्द तीन प्रकार की पीड़ा शांत शांत हो जाए तो, तो त्रिपीड़ा शांति रस्तु ऐसा करके उनको सिखाया बोले कि ये सूत्र जैसा रटो रात भर रटिए वो भूलना नहीं ऐसे को उनको संस्कृत जानता नहीं तो वो रात भर रटका त्रिपीड़ा शांति रस्तु त्रिपीड़ा शांति रस्तु त्रिपीड़ा शांति रस्तु ये रट करके याद करके तैयार हो गया दूसरे दिन उनको नहलाया नुलाया सब जो है वेशभूषा पहनाया जैसा बुरजी के जैसा होना चाहिए कपड़ा कुपड़ा सब बढ़िया से पहना के फिर लेके गया वहां गया जैसे ही द्वार में पहुंचा ऐसे ही भाजा बूजा सब अला हु हो गया तो तभी वो दे करके वो ये बेचारा ब्राह्मण तो घर गया वो तो पहले तो इतना सोचा नहीं और ये तो बड़े स्वर्ण रथ में लेके जा रहे हैं ये सब वो तो इनको समझ में नहीं आ रहा था क्या करना इनको ये बोला है कि आप इतना ही बोलना है और कुछ भी नहीं ना हंसना ना बोलना ना मुखोलना कुछ नहीं करना मौन में रहना जब राजा आके नमस्कार करेंगे तो ये तीन शब्द बोल देगा त्रिपीड़ा शांति रस्त इतना बोल देगा तो ठीक है ऐसा ये तो रेट रहा मन में और वो रेट भी रहा बोला कि ये सही बोलना है गलत नहीं बोलना है मतलब जो बोला है शब्द ठीक से बोलना चाहिए राजा के वो गलत हो गया तो वो भी परेशानी तो वो घबरा हुए हैं तो इसी के साथ ये रेट भी रहा है तब तक, तक जो है वहां पहुंच गया द्वार में रथ पहुंच गया और इनको बहुत आदर से सभी लोगों उतारा फिर राजा आए रानी आए और जो है नमस्कार के बाद नमस्कार किया बाद नमस्कार करने से ये जो रेटा हुआ था वो बोल दिया लेकिन बोलते समय जो है ये घबराहट में जो है वो भूल हो तो त्रिपीड़ा शांति अस्तु बोलना चाहिए था किंतु वो शांति पद गोल हो गया त्रिपीड़ा अस्तु बोल दिया <laughs> वो उल्टा हो गया और त्रिपीड़ा अस्तु मतलब तीन प्रकार के पीड़ा हो जाए तो ऐसे दुख <laughs> <laughs> क्या कर सकते <laughs> कालिदास ने सुन लिया तो कालिदास सुन लिया और राजा तो सुनकर के एकदम व्यवराहरे क्या आशीर्वाद त्रिपीड़ा अस्तु बोल दास तो एकदम मुस्कुराने लगा और हाथ ऊपर करके अरे वाह क्या गुरु जी ने कहा <laughs> <laughs> आ, उनका वाजू देखिए ऐसे करके वो वो स्थिति करने लगे अब साहब कालिदास की और देख तो है, रहे हैं तो बहुत खुश है वो बोल रहा है कि गुरु जी ने बहुत अच्छा बोला त्रिपिनास्तु तो बोल दिया क्या आशीर्वाद है ऐसे <laughs> करके बोला वो बाकी लोग तो रो रहे ये क्या होगा पता नहीं लेकिन जैसा भी है अभी देखेंगे आगे करके फिर आगे लेके गया और उनको जाकर के वहां राजा के पास में उच्च आसन में बिठा दिया प्रेम के साथ उधर बिठा दिया और आदर के साथ सब बैठाया और सब सभा में बैठ के और इनको ये तो घबराए हुए हाथ पैर हिल रहा है आप क्या कर रहे हो उनको मालूम नहीं है ना आगे करना उनको बोला है बाकी चुपचाप रहना आप जो भी कर कुछ नहीं बोलना तो वो मौन में रह रहे फिर भी घबरा है तो क्या करेंगे तो राजा बैठा राजा बैठने के बाद में राजा के मन में यह चल रहा है कि इतना बड़ा जो है आशीर्वाद त्रिपीड़ा तो आशीर्वाद दिया इसका क्या अर्थ होगा अब कालिदास भी गया तो ये फंस गया अचारक रात भर मैंने रटाया था वो सब वो भी भूल गया और करा करके अभी फंसा दिया क्या कर सकते अब गुरुजी बना के लाया है अब गुरु बना के लाया तो होता ही है ऐसा तो ब्राह्मण को सभी का गुरु मानते ही है उस दृष्टि से उन्होंने गुरु बना के लाया ठीक है अब क्या करेंगे गुरु गलत बोल दिया यह भी नहीं बोल सकते अब इतने बड़े गुरु है वो गलत बोलेंगे ऐसा तो बोल नहीं सकता अब वो आशीर्वाद में सब लोग जो है परेशान है त्रिपीड़ा तो आशीर्वाद तो होता नहीं तो फिर ऐसा सोच करके फिर सभी ने पूछा अब क्या करें कालिदास को भी पूछा राजा ने की आपका आपसे एक अनुरोध है कि हमारे गुरु ने जो आशीर्वाद दिया इसकी व्याख्या आज की सभा में यही हो जाए तो गुरु तो कुछ बोलेंगे नहीं आप तो उसी की व्याख्या करें राजा तो को मालूम है कुछ ना कुछ तो कालिदास समझा होगा गुरु जी का है तो कालिदास भी फंसा हुआ है क्योंकि यहां कुछ गड़बड़ हो गया और इनका पोल खुल गया तो फिर <laughs> क्या हो जाएगा तो उसी को मार देंगे जेल में डाल देंगे तो राजा को फंसाने का है इसीलिए बहुत बड़ा मुश्किल में पड़ गया फिर उन्होंने वो त्रिपीड़ा की व्याख्या की व्याख्या करके मतलब शब्द कुछ प्रयोग किया अब वो शब्द के अनुसार अर्थ लगाना पड़ेगा तो, तो वो अर्थ ढूंढ करके अब वो जो विपरीत अर्थ है उसको विपरीत में लाना पड़ेगा त्रिपीड़ा जो आशीर्वाद है उस त्रिपीडास्तु त्रि, तीन प्रकार की पीड़ा हो जाए दुख हो जाए ये, ये अर्थ है और उसको तीन प्रकार की पीड़ा को आशीर्वाद में बदलना यह है तो उसके लिए उन्होंने फिर एक श्लोक बनाया आसने विप्रपीडास्तु शिशुपीड़ास्तु भोजने शयने दार पीड़ास्तु त्रिपीड़ास्तु नरेंद्रते, ऐसा करके वो उसकी व्याख्या ऐसा करती तो कहते हैं आसने विप्रपीडास्त ये पहले वाली पीड़ा तो गुरु जी का आशीर्वाद का एक तात्पर्य है कि पहले पीड़ा आपको क्या होगी पहले परेशानी मतलब आपको तंग करेंगे लोग तो तंग करेंगे कहा आसन विप्रपीडास्त जब आप आसन में उपविष्ट होंगे सभा में बैठेंगे वहां दान मांगने के लिए लोग आएंगे तो दान मांगने के लिए तभी आपके पास आएगा जब आपके पास बहुत धन है तो बौद्ध संपत्ति धन आपके खजाना जो है भरा हुआ है तब आपके पास दान मांगने के लिए आएगा इसलिए गुरुजी का पहले पीड़ा का अर्थ है कि आपके धन समृद्धि भरपूर हो जाए देखिए आसन में विप्रवीड़ास्तु में ऐसा करके एक पीड़ा तो हो गया तो अब आसन में विप्र पीड़ा होने हो गया वो तो धन संपत्ति हो जाए होगा फिर शिशु पीड़ास्तु तो भोजन है। और आप जब भोजन करने बैठेंगे तो आपके चारों तरफ आपके बच्चे आके आपको तंग करें इसका मतलब पुत्र संधान हो जाए यही वो अर्थ है उसका तो शिशु पीड़ा का अर्थ पुत्र संधान हो गया तो पुत्र संधान जितने भी पुत्र संधान आपको इच्छा है उतने पुत्र संधान हो जाए ऐसा ये दूसरी पीड़ा हमारे गुरुजी का अर्थ ये है आप जो पीड़ा समझ रहे हैं वो नहीं ये पीड़ा है तो शिशु पीड़ास्तु बोझ और आपका सुख संपत्ति रहे और शयने दार पीड़ास्तु तो दाम्पत्य जीवन में जो शयन में दार पीड़ा मैंने पत्नी संबंध पीड़ा इसका अर्थ है कि दाम्पत्य जीवन में आप आप सुखी रहें और आपके स्वास्थ्य ठीक रहे स्वास्थ्य ठीक रहेंगे तभी तो दाम्पत्य जीवन अच्छा चलेगा तो दाम्पत्य जीवन में आपका स्वास्थ्य ठीक रहे और ये तीसरी पीड़ा है तो आरोग्य ठीक हो जाए स्वस्थ ठीक हो तो तीनों प्रकार की पीड़ा है इसलिए गुरु जी ने त्रिपीड़ास्तु नरेंद्र ऐसा कहा तीन प्रकार की पीड़ा आपके हो जाए तो ऐसा करके जो कहा है उसको बदल करके अर्थ करना पड़ता कभी कभी ऐसा करना पड़ता है इसलिए जो गुरु लोग कहते हैं ऋषि लोग कहते हैं उसके पीछे हमें अर्थ ले जाना पड़ता है आपके शब्द का अर्थ क्या मिल रहा है उसी से नहीं उपनिषद में भी ऐसा सर्वत्र ऐसा ऐसी कथा है ठीक है ओम पूर्ण मदम पूर्ण पूर्ण पूर्णसूर्णमाय पूर्णमेवशिष्य ओ शा शांति शांति